आवार्थ ये वीर बज्ज तथा कुठर को काम में लाते हैं और अग्न के उपासक एवन सहायक हैं भावार्थ ये वीर अर्थ वीर्यवान पूजनीय एवं विभिन्न प्रकार की विलक्षण शक्तियों से युक्त हैं वे हमारे समीप आ जाएं और हमें नवीन धन प्रदान करें भावार्थ इन वीरों के आगे बड़े-बड़े शिखरों वाले पर्वत तथा छोटे-मोटे पहाड़ भी मानो झुक जाते हैं इन वीरों का पराक्रम इतना महान है और इन उनके लिए असंभव और दुरुह बात नहीं है, क्योंकि ये बड़ी सरलता से सभी कचनाइयों को दूर कर देते हैं। भावार्थ, इन वीरों के वाहन बड़े वेगवान एवं शीघ्रगामी होते हैं, तथा उन पर चढ़कर ये आकाश मार्ग से लिहार करते हैं और भक्तों को भरपूर अन्न देते हैं। हवार्थ सूर्य की भांति ही अग्नि अपने तेज से प्रकाशमान होता है तथा यज्ञ में पहले पहल रक्त हो जाता है तत्पश्चात वीर मरुतों का समुदाय अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाता है अध्यात्म व्यक्ति के शरीर में भी पहले उष्ठता संचारित हुआ करती है और बाद में प्राणों का आगमन होता है ध्यान में रहे कि � अस्तमंग सुक्तम् भावार्थ हे अश्वदेवों तुम अपने स्वर्ण में रथ पर चढ़कर एवं संरक्षण के अपने उत्तम साधनों से युक्त होकर हमारे पास आओ तथा मधुर सोम रस का पान करो भावार्थ ये दोनों देव सभी प्रकार के उपभोग के साधनों से युक्त तथा ज्ञानी एवं कुदार मन वाले हैं वे इन भोग साधनों का वितरण करने के भावार्थ हे देवों तुम चाहे अंतरिक्ष में होवो अथमा उससे भी परे अन्य किसी लोक में वहीं से तुम हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनो तथा यहां आकर मधुर सोम रसों को पी जाओ भावार्थ हे देवों तुम द्विलोक अथमा अंतरिक्ष लोक में जहां पर भी हो वहीं से हमारे पास आओ तथा मीठे सोम रसों का सेवन करो भावार्थ ये दोनों ही देव लोगों को सुमार्ग पर ले जाने वाले एवन ग्यानी हैं जो इनकी इस्तुति करता है उसके सामर्थ को ये बढ़ाते हैं भावार्थ ऋषियों ने जब-जब इन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकारा तब तब वे देव उनकी रक्षा के लिए उनके पास गए ये इस्तुत करने वालों की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं भावार्थ अश्वेत सदैव अपने सामर्थ से प्रचित रहते हैं भक्तों के पुकार सुनने वाले हैं तथा अपने उत्तम कार्यों के क バ थ バーッグやんゆうせやんぷらってきえびなーい、じゅうあしでうんきえすときかたへ、ばう त きえた न るひすときににかっぱた、いすりえ、べでうんきえすときすんてびねーい、あた、ペレやんぷらってかけ、すときかにちゃいえ、की गई स ्えい त, त ि से देवों की शक्ति बढ़ती है। भावार्थ हे दोषरहित एवं शत्रु के संहारक अस्वी देवों, जो भक्त से अपनी रक्षा के लिए तुम्हें बुलाता है, उसके लिए तुम सुख देने वाले बनो। भावार्थ हे अस्वी देव, सबके रक्षक होने के कारण इस्त्रियों की भी रक्षा करने वाले हैं। भावार्थ ज्ञानी की भांडी, उसक भावार्थ ये देव जिसे भी धन संपत्ति देते हैं उसे स्नेहपूर्वक ही देते हैं साथ ही बहुत आनंद देने वाले हैं भावार्थ हम पवित्रता तथा उत्तम मार्ग से धन कमाएं ताकि हमें उस धन के कारण लज्जा ना उठानी पड़े उसी प्रकार हम समय के अनुकूल कार्य करें तथा हम किसी की निंदा ना करें और जो हमारी निं भावार्थ हे देवों तुम चाहे कहीं भी रहो पर हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पास आ जाओ तथा हमें सुखी करो भावार्थ हे सत्य के पालक अस्वी देवों जो ज्ञानी एवं सबसे स्नेह करने वाला मनुष्य तुम्हें स्तुतियों से बढ़ाता है ऐसे मनुष्यों को तुम श्रेष्ठ अन्न और घी दूध से बढ़ाओ भावार्थ अस्वी देव � तथा धन की इच्छा करता है, उसे ये देव धन प्रदान करते हैं। भावार्थ, हे शत्रुओं के संघारक और उत्तम नेता अश्वदेवों, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। इसलिए हमें सुख की प्राप्ति के लिए सभी आवश्यक साधन प्रदान करो। भावार्थ, श्रेष्ठ नेदा, बुद्धिवाले लोग, इन दोनों देवों को हिंसा रहित कार्यों में और सभी संरक्षण की आयोजनाओं में बुलाते हैं, भावार्थ ज्ञानी एवं सबसे स्नेह करने वाले हम हे देवों तुम्हें बुलाते हैं अतः तुम आकर हमें सुख तथा शांति प्रदान करो, भावार्थ हे देवों तुमने जिस सुरक्षा के साधनों से श्रेष्ठ बुद्धिवाले ज्ञानी के पशुओं की रक्षा की थी उन्हीं साधनों से हमारी भ तुम दुस्तों को भयभीत करने वाले वीर की हर प्रकार से रक्षा करते हो, अतः तुम हमारी भी रक्षा करो। भावार्थ हे देवों हमारे द्वारा भली प्रकार बोले गए इस तोत्र तुम्हारे सामर्थ को बढ़ाएँ और तुम दोनों हमारे लिए अत्यंत पूज्य बनों भावार्थ अष्ट देवों के तीन पद आँखों से उजल रहते हैं तथा उनका चौथा पद सत्य के मार्ग से प्राणियों के सम्मुख प्रकट होता है विराट परमात्मा के तीन पद अब प्रकट भावार्थ हे देवों जो सबसे प्रेम करने वाला है उसे ऐसा विस्तीन घर दो जो क्रोधी मानमों से रहित हो और उसके जो शत्रु हो उन्हें तुम दूर करो भावार्थ हे देवों जो धन अंतरिक्ष जुलोक एवं अन्य लोगों के पास पाया जाता है उस धन से हमें समृद्ध बनाओ भावार्थ ज्ञानी लोग इन देवों के सभी कार्यों अतः वे उसके अनुकूल ही प्रार्थना करते हैं। भावार्थ जब ये देव स्तुति के साथ साथ निचोड़े जाने वाले सोमरस को ग्रहण करते हैं, तब वे सामर्थ से युक्त हो जाते हैं तथा अपने शत्रुओं का संघार करते हैं। भावार्थ हे देवों, जिस सामर्थ से तुम औषधि पेड़ एवं जल आदि की रक्षा करते हो, उसी सामर्थ से हमारी रक्षा करो। भावार्थ सब का भरन पोशन करने वाले और सब को स्ष्थ रखने वाले इन अस्तुदेवों को केवल ग्यान द्राब्रा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें तो इस्थुति तथा भक्तद्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भावार्थ ज्ञानियों ने प्रथम अपनी बुद्धि एवं ज्ञान द्वारा अष्टदेवों के स्तोत्रों को रचा, फिर उन स्तोत्रों द्वारा अष्टदेवों को प्रसन्न किया। भावार्थ जब ये अष्टदेव अपने शीघ्रगामी रथ पर चढ़ते हैं, तब ज्ञानी लोग इनकी प्रशंसा करके इनकी शक्ति बढ़ाते हैं। भावार्थ हे देवों, जब कभ भक्ति एवं प्रेम से बुलाता है, तब तुम यह समझ लो कि वह काव्य किसी ज्ञानी का ही है, भावार्थ। इन देवों को सब लोग बुलाते हैं, तथा ये देव भी उनकी प्रार्थना सुनकर और उनके मनोगत स्नेहपूर्ण भावों को जानकर उनके पास जाते हैं, भावार्थ। दोनों देव अपने भक्त के घर की रक्षा करते हैं, साथ ही विष्णु के साथ रथों में बैठकर सब ओर संचार करते हैं, अर्थात् अन्य देव भी अष्ट देवों के श्रेष्ठ कार्यों में उसकी मदद करते हैं। भावार्थ अष्ट देवों के पास संरक्षण के साधन बहुत श्रेष्ठ हैं तथा वे शत्रु का वध करने के कार्य में ऊंड रूप से सामर्थ्यशाली भी हैं। भावार्थ हे देवों, तुम्हारे इसलिए तुम आकर इनका पान करो भावार्थ, हे अश्विदेवों, जो तुम्हारे पास अथमा दूर देश में आउशद है, उन आउशदों से तुम अहंकार से रहित हो, भक्त को सामर्पशाली बनाओ, भावार्थ, अश्विदेवों के लिए कि जाने वाली इस्तुति श्रेष्ठ गुणों से युक्त होती है तथा वह स्तोता को श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त करती है हे उषे तुम भी अष्ट देवों के उपासकों की बुद्धि को ज्ञान से युक्त करके अज्ञानान्धकार को दूर करो भावार्थ हे उषे तू अष्ट देवों को जगा उन्हें परित कर तथा मनुष्य में हर्ष उत्पन्न कर प्रकट होती हैं तथा सूर्य भी उदय होने पर होता है उस समय अष्ट देव सबके पास जाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं प्रातः काल उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है भावार्थ गाएं जिस प्रकार दूध देती हैं उसी प्रकार यज्ञ करने वाले भी इन अष्ट देवों को सोम रस प्रदान करते हैं तथा उनकी बहुत इष